नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आप सभी जानते हैं कि आज विशेष हमारे साथ मितली वर्मा जी जुड़ने वाली हैं जो एक कथक डांसर हैं जयपुर घराने की नृत्यांगना है उनसे हम लोग रूबरू होंगे थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं पाँच मिनट में और तब तक हम लोग अपने राहुल जी से विशेष जो है गीत है और कल मोहम्मद रफी साहब का बर्थडे है तो उन पर एक बहुत ही अच्छा गीत इन्होंने वीडियो किया था तो और पेज उन्होंने तैयार किया है तो हम लोग उनसे वही गाना सुनना चाहेंगे और उसके साथ कुछ और कलाकार भी जुड़ने वाले हैं त्रिपाठी जी है और श्रीपाठ माउंट आबू से जुड़ने वाले हैं उन सभी से भी रूबरू होंगे तो चलिए राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप ठीक है जी तो... <laughs> जी बहुत अच्छा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अब इस वक्त कहाँ पर है अगली राजस्थान मैं घर वाराणसी में, में था अच्छा अच्छा अच्छा तो आपका प्रोफेशन क्या है क्या कर रहे हैं फिलहाल अभी अभी तो में अभी तो मेरा अच्छा। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है जी जी चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है प्रेजेंट कीजिए स्वागत है आपका लिखे जो का तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तूारे तो बन गए लिखे जो का तुझे करी, करी, तुझे तेरी याद में हजारो रंग के हजारे बंदे सवेरा जब हुआ तो फूल बंदे जो सितारे बंद लिखे जो कर तुझे नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम राहुल जी बहुत ही प्यारा सा आपने प्रेजेंट किया है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और श्रीपाद जी कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक है सर चलिए एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए <laughs> बिल्कुल सुना देते हैं तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है तू इस से मेरी जिंदगी में शा मिल है जहां भी जा ये लगता है तेरी मह फिल है ये आसमान ये बादल ये रास ते ये हवा ये आसमान ये बादल ये रासते हवा हर एक चीज है अपनी जगा थिकान से कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से ये जिंदगी है सफर तू सफर की मंजिल है जहा भी जा ये लगता है तेरी मह सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत ही अच्छा आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ये चंद ताली आपके लिए सो थैंक यू वेरी मच रमेश भाई अगेन थैंक यू और आशा जी उदयपुर की आपके लिए लिखा है सुंदर गाया आपने तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल so, उन्हें भी हमारी तरफ से बिल्कुल थैंक यू कर रहा चलो ठीक है थैंक यू श्रीपाद भाई थैंक यू सो मच राइट सर तो आई आगे बढ़ते हैं राहुल बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका और हमारे साथ अभी मिताली वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं है आप? आप जी, जी, जी, जी। है और आप यहाँ पर आए हमें और अच्छा लग रहा है और आज आप एकदम बिल्कुल तैयार है <laughs> मुझे लगता है की आपका भी परफॉर्मेंस न है छोटा सा तो मैं जरूर पेश करूँ अच्छा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपकी इस जर्नी के बारे में बताइए नृत्यांगना का जो ये सफर रहा आपका कैसे शुरू हुआ और फिर यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े <laughs> और तो कौन कौन से अचीवमेंट्स आपको मिले क्योंकि डांसर बनना कलाकार को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है शुरुआत में तो बाद में फिर वो एक ऐसे मुकाम पहुँचता है और जो फिर बाद में सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा से पहले होता क्योंकि ये जो कह कला तो है महाकाल है, है। की महाकालेश्वर की है क्यूँकी मैं तो उन्ही के घर से हूँ चेन्नी से हूँ मध्य प्रदेश तो ये सफर जो कठिन सभी के तो सबसे पहले तो मैं अपना दूंगी। मैं मिताली वर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश की हूँ महाकालेश्वर की न मैंने जो डांस करना सीखा किस उम्र में सीखा ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि मैं तो जब बहुत छोटी थी तब से ही डांस करती आई कोई जब छोटी थी बहुत तो ऐसा नहीं था कि प्रॉपरली आपको एक डांस क्लास जाना है बिल्कुल टू तो ताँग तो ऐसा तो तो नहीं था पर हाँ, शुरू से बहुत मन में था कि करना है बहुत अच्छा लगता था सब घर तो में टीवी देखते थे अगर कोई सॉन्ग स्टार्ट होता है तो मैं सबके आगे टीवी के आगे ऐसे खड़ी हो जाती थी मुझे बोलता अरे हटो तो, कुछ देखने तो दो मैं टीवी के आगे चलती आती थी क्योंकि अच्छा लगता था डांस करना तो फिर मैं सेवेंथ एथ में सिक्स में जब मैं एक शिविर मैंने लिया उज्जैन में कालिदास संस्कृत अकेडमी है वहां पे मैंने शिविर लिया सबसे पहले मैंने भरतनाट्यम का शिविर लिया था वहा मैंने भरतनाट्यम सीखा फिर मेरी जनजीत स्टार्ट हुई बाल भवन से बाल भवन होता है जो बाल भवन हर कंट्री में है जहाँ पे बच्चों को हर फील्ड जाती है फिर वहा मैंने सीखा फिर उसके बाद क्या? पढ़ाई बीच में पढ़ाई के कारण रुक गया फिर वापस स्टार्ट हुआ फिर मैंने छोड़ना फिर वापस दो साल तीन साल का ब्रेक हुआ उसमें खैर मेरे मन में हमेशा था कि क्यों हो गया क्योंकि मम्मा पापा को भी इतना गाइडेंस नहीं था कि आपको किसी क्लास में भेजना है प्रॉपर गाइड कर फिर मैंने राजकुम् हो मैंने मैंने सीखा रिक्वेस्ट करी कि मुझे ना। फिर मैंने संगीत महाविद्यालय में ग्रेजुएशन किया फिर मैंने कथक कथकेंद्र में एडमिशन लिया फिर तब से जो जनरी स्टार्ट हुई है तो मुझे नहीं लगता वो खत्म होने वाली है तब फिर जी जी. मुझे मुझे स्कॉलरशिप ऑफ कल्चर से और मैंने अभी नेट क्लियर किया है यूजीसी नेट क्लियर किया है नेशनल इसी में परफॉर्मिंग और बहुत, बहुत। पे परफॉर्मेंस दी है, है और बहुत ऐसा हुआ है कभी कभी टीच में कि कुछ टीचर्स ने तो कहा कि नहीं आपको अभी नहीं क्योंकि साथ में मेरा जॉब भी चलता था तो टाइमिंग प्रॉब्लम होती थी तो कुछ टीचर्स ने कहा कि आप अभी नहीं कल ना बाद में आना बहुत सारे लोगों से मैंने कंसर्न किया कि नहीं कुछ सीखना है पर वो होता है ना कि कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती पर ये है कि आपके मुंह में है तो वो आपको जरूर मिलेगी वो आपसे कोई छीन नहीं सकता अगर आप ऊपर वाले को उसे देना है आपको और आपके मन में है कि हाँ नहीं देना है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता और रास्ते बन जाते हैं अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ तो तो चलिए चल <laughs> आपका ये सफर यू ही बना रहे हैं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं मंगल है, कामनाएं हैं जहाँ हमको खुशी मिलती है जहाँ हमें अच्छा लगता है वो सफर जारी रहना चाहिए और जिस तरह से आपने शुरू में काफी मेहनत किया बचपन में और स्कूल के वजह से बीच में ब्रेक भी लेना पड़ा तो भी आपको लग रहा था कि कैसे होगा लेकिन फिर भी आपने काफी मेहनत किया तो ये सारी चीजें पूरी हुई तो अच्छा लगा हमें और हमारे साथ दर्शक मित्रों में आशा जी जुड़ गई हैं आशा जी ने आपको याद किया है वेलकम लिखा है पांडुरंग जी दुबई से नमस्कार लिख के भेजा है पांडरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इसके साथ में एक और दोस्त आ, जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्होंने ओम शांति लिख के भेजा है और अनुज जी ने भी वेलकम किया है स्वागत किया है अनुज जी थैंक यू सो मच तो आइए अब सफर के बारे में जैसे कि शुरू शुरू में जैसे अलग अलग इंडियन कल्चर की जो डांसर्स हैं उसमें से कौन सा आप कथक जैसे कि एक अलग है कुचुपड़ी अलग है और भी बहुत सारे डांसेस के नाम है तो थोड़ा सा कथक अपने आप में अलग कैसा है उसके बारे में डिफाइन कीजिए मैं कथक के बारे में कहना चाहूँगी सबसे पहले तो ये आम आदमी से बहुत पास में जुड़ा हुआ है उसे समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा करना मुझे नहीं लगता जरूरी है क्योंकि कथा means, कथा मींस और जब आप कोई सामने वाला कथा कहता है तो आपके कान में जाती है कान से आपकी माइंड में जाती है और माइंड से सीधे आपके समझ में आ जाता है तो कथक है ही ऐसी चीज की आप देख ही उसे समझ जाएंगे वो लव कुछ भी एक किया करते थे उन्होंने रामायण भी ऐसे ही बताई उसी से आगे बढ़कर कथक बना तो अदर डांस भी है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कम है, वो कथक है। बट कथक से जो रिलेट करती कि वो बहुत करीब है समझ के आम इंसान से इसमें लैंग्वेज का कोई आ, मतलब वो मोटिव नहीं है कि आप तमिल के हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे आप मराठी है तो आप नहीं समझ पाएंगे आप फॉरेन के हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपको देख रहे हैं आप ढाव भी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस चीज के बारे में बात करो तो तो इसी से हुआ मैं छोटी थी तो गुरु दधित जी की वर्कशॉप लगती थी तो हाँ। मुझे तो मुझे कुछ समझ में नहीं, नहीं आता था बच्चे हैं बच्चों को क्या समझ की? क्या तोड़ा है क्या टुकड़ा है क्या तो मुझे बस मैंने उन्हें सब देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा अब वो क्या कर रहे हैं इवन मुझे तो मतलब तो अगर, अगर आप पाँच छह साल से ऊपर है तो आपको पता है कृष्ण ही मुर्गी रहते हैं आपने यही कर लिया तो आपको पता उनके साथ तो राधा ही खड़ी होती है अगर आपने ये भी कर लिया तो ऐसे तो दुल्हन ही रखती है ऐसे तो राधा ही रखती है तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है आपको कहने की जरूरत नहीं है कि ये कृष्ण है ये कृष्ण है ये राधा है वो एकदम कैच कर लेते कि तो कृष्ण होंगे आपने ये बड़े कान बताया ये सोन बताया तो ये सीतु गणेश होते हैं ये तो सभी को पता है तो ये और ये मोदक आपने खा लिया तो मोदक तो गणेश ही खाते हैं आपने एक्शन भी कर है, साथ तो में तो समझ में आ जाता है कि नहीं ये गणेश है ये कृष्ण रख है तो यस मटकी रख ली इन देंस को पानी भर के ना रहा है या तो ले जा रहा हा, है हाँ कुछ तो ना कुछ तो एक्शन चल रहा है मतलब मुझे समझ में आ गया कि कोई है जो पानी ले जा रहा है तो इतना भी अगर आपको बिना कहे बिना बिना बिना कुछ कुछ कुछ समझ में आ आ गया गया कि कथक कथक ये किसी किसी को समझ किसी को समझा और आपने दिया तो यस चलिए बहुत ही सिंपल करके आपने कथक के बारे में बताई दिया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मे सब भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने भी आपको याद किया है ओम शांति लिख के भेजा है और साथ ही साथ प्यार से लिखा अच्छा। है दुर्गेश वर्मा जी ने भी नमस्कार लिखे भेजा है और साथ ही साथ नरेश शिवा ने भी ओम शांति लिखा है और रमन भाई यूपी से ओम शांति लिखे भेजा है डॉक्टर बरका राठी नमस्ते रमेश जी लिखा है डॉक्टर बरका जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मिताली जी आप परी हैं okay. जमी पर उतर है बहुत प्यारा सा कमेंट है अनुजी थैंक यू सो मच मिताली जी को अच्छा लगा आपका कमेंट ये और चलिए मिथाली जी आप पढ़ी हैं जमी पे उतर आई है ये प्यारा सा कमेंट के लिए धन्यवाद वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ कथक थैंक यू मिथाली जी करके भेजा है शिवाजी ने तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देखकर अपना कमेंट कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है तो मिथाली जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि कथक में सबसे ज्यादा जो मुश्किल है चलिए जो आपने भाव बताए हैं उसके एक्शन बताए हैं वो सारी चीजें हम समझ पा रहे लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल कब आता है इसमें कथक करने में कौन सी चीजें जो हैं थोड़ी सी मेहनत लगती है या थोड़ा प्रैक्टिस के बाद मुश्किल आती है तो वो है आपका डिटर्मिनेशन हु. में मैं बहुत लोगों को मैंने बच्चों को सिखाया है बड़ों को सिखाया है तो सब सब कहते हैं बहुत सारे लोग की अरे मैंने सीखा है कथक पर मैंने दो साल पहले सीखा मैंने सीखा है पर मैंने शादी के पहले सीखा था तो <laughs> तो, तो से। मैं सिर्फ कथक में नहीं हर चीज जो बैरियर है वो है डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से सीख कर आता है या फिर मतलब आपको शुरू से पहुंचा दिया है तो वो भी सीख जाएगा अगर आपकी मन में है कि नहीं आपको सीखना है तो मतलब हुँ. सीखना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आस्ते आस्ते बनते जाते हैं बट आपने कहीं सोच लिया कि ये तो सिर्फ एज अ हॉबी है शायद ही हो पाएगा अरे शौक के लिए सीख लेते हैं तो फिर वो वो भी आपको छोड़ देगा देखिए कला है कला आपको चुनती है आप कला को नहीं चुनते वो कला है।, है वो आपको परखती है कि आप कितनी पार जाकर उसे निभा रहे हैं उसे साथ रख रहे हैं है। तो वो आपको साथ रखे अदरवाइज फिर वो भी छोड़ देगा मुझे जहां तक कला से समझ में आता है तो वो यही है कि वो आपको परखती है वो आपको चुनती है आप कला को तो नहीं जी जी आ, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन आपने दिया और कला जो है आपको परखती है और आप इसको जितना दिल से करते हैं और वही चीज आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में भी बताइए हमें <laughs> आप इस वक्त कहाँ पर है जी सर मैं वो, वो में भोपाल में हूँ और मैं हाउस वाइफ बस मुझे गाने का बहुत शौक है क्या बात है क्या बात है हाँ <laughs> हाँ स्वागत स्वागत सुनाइए एक छोटा सा पीस सुनाइए जब तक मिताली वर्मा है जी हां जी हां जी बिल्कुल हाँ tu hi saraa se meri nanand ki vichaam mein re jaa ba tu hi saraa se meri nanand ki vichaam mein re jaa जमा <sweat> त्रिपाठी so, जी जी बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बढ़िया बढ़िया मजा आ गया तो आइए अनुज ने भी आपके लिए लिखा है बहुत डूब के आपने गाया मगन होके गाया और इसके साथ में हमारे खास बजाज विपिन जी है जो खास ओम शांति लिख के भेजा है ये रहते हैं जर्मनी में और उन्होंने भी आपके लिए सुपर लिख के भेजा है <laughs> तो चलिए विपिन <laughs> जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्वागत आपका तो आई आगे बढ़ते हैं मैं चाहूंगा की नृत्य के बारे में बताइए अक्षय कुमार त्रिपाठी जी भी आ गए हैं वो भी ओम शांति लिख के बेटा है जी सभी को धन्यवाद आप जी जी ने। ने। ने। तो तो आ, ये शिव का है इसमें जी हम्म दूर तो से समझा इसमें है और वो। तो इसमें ही दिखते हैं और हर किसी को दिखते हैं उनका तस्वीर ना वो आपके मन में है तो वो आपको दिलो दिमाग में भी दिखते हैं वो इतनी प्रचंड है प्रचंड प्रचंड का मतलब नॉट नेगेटिविटी एक सेकेंड में वो चले भी गए अगर उनकी सोचे तो भी वो, हुँ, हुँ, भी वो, भी तो भी वो आपके साथ है तो यहाँ पे भक्ति भक्तिभाव भी है उनके नेत्र बहुत विशाल है दैट मीन्स उनका स्ट्रक्चर नहीं उनकी देख बहुत विशाल है वो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते As my experience में उनके बारे में बारे अगर आपने गर्दी भी की है तो वो न्यूज अचा दे देंगे आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा तो उनके जो नेत्र विशाल हैं तो देट मीन्स नॉट क्योंकि उनकी आंखें बड़ी उनकी दृष्टि बड़ी है दृष्टि नजर नजर देख के हट जाती दृष्टि वही घुस जाती है उनकी दृष्टि काम किया है तो आपको गिफ्ट भी देंगे दे। तो उससे शिव तो बहुत करीब है मेरे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तो कि अगर उन्होंने इससे देख लिया मतलब देख लिया वो इतने बड़े हैं इतने इतने विशाल है। तो उन्हीं उन्हीं ही है, उन्ही ही नमामि उन्हें सब सब से उनको दुनिया जो बड़े है बड़े जी जी बहुत ही सुंदर आपने अपने नृत्य के बारे में वर्णन किया भक्ति और शक्ति दोनों चीजों को आपने प्रेजेंट किया प्रचंड का मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है यानी वो बहुत विशाल है आप उन्हें कहीं से भी याद करेंगे तो वो आपके सानिध्य में अपनी जो है आशीष प्रदान कर सकते हैं आपको आशीर्वाद कर सकते हैं तो इसीलिए शिव महिमा अपरम अपार है और उनकी महिमा अपरम अपार है जिसको हम लोग प्रजेंट नहीं कर पाएंगे उतना जितना विशाल वो है लेकिन कुछ चीजों को हम लोग थोड़ा बहुत उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी विशालता को हम लोग जो है डांस के माध्यम से नृत्य के माध्यम से अपने भाव के माध्यम से रिप्रेजेंट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड अनुज जी ने भी याद किया शिव की शक्ति एंड भक्ति का रिप्रेजेंटेशन तो चलिए अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड अक्षय जी हर्ष जी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आइए हमारे दोस्त खास विक्रम राय जी जुड़ गए हैं तो मैं चाहूंगा की मिताली जी के लिए एक छोटा सा गीत आप जो है प्रेजेंट कीजिए मुखड़ा अंतरा उसके बाद रोशनी जी भी एक छोटा सा पेज जरूर सुनाएंगे मिताली जी के लिए जी पहले तो मेरा नमस्कार हो प्रणाम और मैथाली जी ने इतना खूबसूरत किया मैं जब भी हमारे यहाँ ऑडिटोरियम में रोना आ जाता था और खास करके जब मैं इस टाइप के मैं कथक देखता था और उनके नजरों का अंदाज यूं यूं यूं तो मतलब मुझे रोना ज्यादा फील आ जाता था हम सबसे वहां पूरा भक्तिमय हो जाता था तो आज फील ऐसा हो गया क्या बात है हमें सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ देखने को मिलती है और ऐसे ऐसे चीज का मुझे देवी का स्वरूप नजर आ गया और कि तो <laughs> <दिखता laughs> मात कर रही है। क्या बात है थैंक यू आपका कि हमें ये दृश्य दिखाया आपने तो आइए मैं एक मेरी माता जी का सॉन्ग जो कि उन्होंने लिखा था मैंने कम्पोज किया तो मैं आप लोगों के बीच करता हूँ लास्ट मेरी बर्बाद में करना और आ, मैं बता दूं कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है मेरी बड़ी माताजी तो उन्होंने ये लिखो तो, मैं आप लोगों को भी प्रस्तुत करता हूँ Lass, meeri bhar baad na kerna. Lass, meeri bhar baad na kerna. Lass ek pande p lohde na. Lass meeri bhar baad na kerna. मेरी पर तू न देना पास न ना थे नीति की है संतरी की है ऊटी महरिया संतरी संतर संतर की है ऊटी महरिया संतरी की है देना लक्ष्मेरी भे पास लाश मेरी भय बात न दे, दे, देना लक्ष्मेरी भय दे, padna prema नावलत मेरी पर बात न कहना ना तेरे सपनों को ना देना लाश मेरी लाश मेरी लाश मेरी पर बात न कहना थैंक यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और अनुज जी ने फिर से मैसेज किया आज रेडियो मधुबन की शुभ वक्त आए हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी काफी अच्छा प्यार से कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच और वरुण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए मनंदर से, नेपाल से आप जुड़ गए हैं और हमेशा प्रोग्राम देखते हैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं अच्छा मिठाली जी एक और बात पूछना चाहूंगा आपके परिवार में कौन कौन है और डांस के लिए आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किनसे मिलता है मेरे परिवार में हम सपोर्ट तो ये करिए कि मुझे पूरी फैमिली का है पूरी फैमिली का मुझे कभी, नहीं। नहीं। तो कभी किसी ने रोका नहीं कहा मतलब कभी किसी के चीज के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि आप यहाँ मत जाओ आप मत करो मत करो क्योंकि एक विश्वास होना जरूरी है हो। किसी पे आपको जो है तो मुझे पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मेरे सिस्टर्स का मेरे भाई का मेरे मम्मी पापा का सभी का सपोर्ट किसी ने मुझे कभी कुछ रोका नहीं शायद किसी क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना कि आप घर से खाना खा के निकलते हैं तो आपको, हर खाना आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की तो आपको रोका ही नहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया तो आपको किसी चीज के लिए बैरियर नहीं लगा रहा आप अपनी मर्जी से अपनी मेहनत से जो कर रहे हो वो कर तो ये आपको तो घर में है है। तो वो तो वो आपको बाहर भी जरूर मिल जाएगा। तो मेरे घर में मुझे आप ब्लेस्ड क्योंकि जिन लोगों को घर से सपोर्ट मिलता है वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हैं और नृत्य के लिए या फिर गाने के लिए कई बार घर से सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन आपको सारा ही सपोर्ट घर से भी मिला है और अभी पतिदेव भी आपको सहयोग देते हैं तो आप ब्लस्ड है और आप इसी के लिए बने हैं चलिए अनुजी ने फिर से आपको परी करके संबोधन किया है और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रोशनी जी टोटल जरू हाँ जरूर मिताली जी आपकी डांस बहुत खूबसूरत है थैंक यू <laughs> तो आज आपके लिए लता जी का एक गाया हुआ गीत सुनाती हूँ क्या बात है ये का... <laughs> गये हम यू ही साथ, साथ चलते तेरे बाह mm. में है जानम मेरी जिसम जा पिघलते तेरे बाह में है जानम मेरी जिसम जा पि गलते ये कहा हम यू ही साथ, साथ चलते हाँ। नहीं कला, तो हर हर कला, कला कहा पता है हाँ। तो, ये बहुत कला से so much, तो मुझे, तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो गाने से लगता है क्योंकि मैं कभी अच्छा नहीं गाती तो वेलकम थैंक यू जी जी जी जी, जी आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी जी जी जी बहुत बहुत जी? जी? आपने बहुत धन्यवाद आपने सुंदर प्रस्तुति दी मनमोहक प्रस्तुति थैंक यू आपका गाना भी बहुत अच्छा था जी ने बड़ा अच्छा लिखे भेजा है नृत्य और संगीत परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है बहुत बहुत, जी बहुत ही मैसेज है और उसके जी ने फिर से मैसेज दिया है रोशनी जी बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा बिना म्यूजिक के आपने कमाल का गाया है चलिए तो बहुत बढ़िया एंड बलंदर भागवी सर लिखते हैं बहुत ही सुंदर वाह वाह करके बहुत बड़ा वाह वाह लिखा आपके लिए <laughs> और इसके साथ मितालीवर थॉट्स आर इवाल स्नेह ने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मित्रों तो, आज के में हमने मिताली वर्मा को सुना उनका एक परफॉर्मेंस सुना और मैं चाहूंगा की मिताली जी, फिर एक बार आइए आप जरूर और रोशनी जी आपको भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड त्रिपाठी राहुल जी आपको भी बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को ढेर सारी खुशियां ढेर सारा प्यार जय हिंद